पहला कबीर साहब का एक पद इस प्रकार था मेरो संगी जन, एक वैष्णव एक राम यो है दाता मुकती का वो सुमराबे नाम लेकिन शब्द को उस उलटते हुए मुझे दूसरी साखी मिली जो कुछ और बात कहती हरी सुमरह सोवार है गुरु सुमरह सोपार आप क्या कहते हैं स्मरण स्मरण में फर्क एक तो स्मरण है जो किया जाता और एक स्मरण है जो होता उस भेद को समझा तो इन दोनों सूत्रों का विरोधाभास समाप्त हो जाए साधक जब शुरू करता है तो प्रयास से शुरू करता है जब करता है ना करे तो जब नहीं होगा जब कृत्य होता है चेष्टा करनी पड़ती स्मरण रखना पड़ता तो होता है फिर धीरे धीरे जब भीतर के तार मिल जाते तो साधक को जप करना नहीं पड़ता नानक ने उस अवस्था को अजबा जाप कहा है फिर जाप अपने से होता है साधक तब साक्षी हो जाता है सिर्फ देखता है मस्त होता है डोलता है बीन अब खुद नहीं बजाता है बीन अब बजती है इसलिए उस नाद को अनाहत नाद कहा है, अपने से होता है न कोई वीणा है वहां न कोई मृदंग है वहां न कोई बजाने वाला है वहां लेकिन नाद है अपरंपार नादार नहीं ऐसा नाद है समझो सदियों की खोज से ये अनुभव में आया है कि वह नाद कुछ कुछ ऐसा होता जैसा ओम लेकिन ये तो हमारी व्याख्या है कि ऐसा होता है ये ऐसे ही है जैसे कोई सूरज को उगते देखे और कागज पे एक तस्वीर बना ले सूरज उग रहा है कागज पर और लाके के कागज तुम्हें दे दे और कहे कि सुबह बड़ी सुंदर थी और मैंने सोचा कि तस्वीर बना दू ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए कैसी थी वो जो कागज पे तस्वीर है उसमें ना तो सूरज की गर्मी है न सूरज की किरणें हैं न सूरज का सौंदर्य है प्रतीक मात्र है या ऐसे समझो कि जैसे तुम्हें कोई हिमालय का नक्शा देते दे। उसमें ना तो हिमालय की शांति है न हिमालय का सन्नाटा है न हिमालय के तो उतुंग शिखर है न उत्तुंग शिखरों पर जमी हुई कुआरी बर्फ है कुछ भी नहीं नक्शा है लेकिन नक्शा प्रतीक है ऐसे ही ओम प्रतीक मात्र है कागज पर बनाया गया नक्शा है उस अजपा जाप का जो भीतर कभी प्रकट होता है वह धुनी जो भीतर अपने आप फूटती जिसको कबीर शब्द कहती तुम जब शुरू करोगे तब तो तुम ओम ओम ओम के जाप से शुरू करोगे ये जाप तुम्हारा होगा इस जाप को अगर करते गए और गहरा होता गए यह जाप गहरे का मतलब है पहले ओठ से होगा फिर वाणी में होगा लेकिन ओठ पर नहीं आएगा कंठ नहीं रहेगा मन में ही गूंजेगा फिर घड़ी आएगी जब मन में भी नहीं गूंजेगा कंठ में भी नहीं होगा तुम अपने भीतर ही उसे किसी गहन तल से उठता हुआ पाओगे तो एक तो जाप था जो तुमने किया और एक जाप है जिसे एक दिन तुम साक्षी की तरह देखोगे ये दो सुमिरण है इन्हीं दो स्मरणों के कारण इन दो वचनों में भेद मालूम पड़ता है पहला वचन है मेरो संगी दो एजन एक वैष्ण एक राम कबीर कहते हैं मेरे दो साथी हैं दो मित्र एक तो राम और एक राम का भक्त एक तो राम और एक राम की तरफ ले जाने वाला सदगुरु एक तो राम और एक राम से भरा हुआ आपूर्ण आकंठ भरा हुआ व्यक्ति विष्णु से जो भरा है वह वैष्णव विष्णु जिसके रोये रोय में गूंज रहा है वह वैष्णव तो एक तो विष्णु राम यानी विष्णु का एक रूप और एक वैष्णव जन ये दो मेरे मित्र यो है दाता मुक्ति का राम तो है दाता मुक्ति का मोक्ष का उससे तो परम प्रसाद मिलेगा वो सुमराबे नाम और वो जो वैष्णवजन है जिसके भीतर सुमिरन आ गया है उसके संग साथ बैठकर उसकी संगति में उठ बैठकर उसके भीतर उठती हुई तरंगे धीरे दीर धीरे तुम्हें भी तरंगित कर देती उसके भीतर बजती वीणा धीरे दीर धीरे तुम्हारे भीतर की सोई वीणा को भी जगा देती उसका स्वर आघात करता है और तुम्हारे भीतर सोया हुआ आनंद धीरे धीरे जागने लगता है तो राम तो है मुक्ति का दाता और गुरु है राम की सुरति दिलाने वाला बिना गुरु के राम नहीं मिलेगा क्योंकि याद ही कोई ना दिलाएगा कोई इशारा ही ना करेगा अज्ञात की ओर कोई तुम्हारा हाथ ना पकड़ेगा अनजान में ना चलेगा तो राम नहीं मिलेगा यद्यपि गुरु मुक्ति नहीं देता गुरु तो केवल राम की याद दिला देता है फिर राम की याद करते करते एक दिन राम अवतरित होता है तुम्हारे भीतर जागता है और तुम रोशन हो जाते हो तुम प्रकाशित हो जाते हो मुक्ति फल की, तो गुरु तो राम की याद दिलाता है राम मुक्ति देता है ये तो पहले वचन का अर्थ दूसरे वचन का अर्थ विपरीत मालूम पड़ता है दूसरे वचन में कहा हरी सुमर सो वार है वार यानी यात्रा का प्रारंभ पहला कदम हरि सुमर सो वार है गुरु सुम सो पार और जो गुरु का स्मरण कर ले वो पार ही हो जाता है और हरि को याद करो तो वो तो केवल यात्रा का प्रारंभ है गुरु को याद करने से यात्रा का अंत हो जाता है ये बात उल्टी लगती है स्वभावतः पहले वचन में गुरु तो केवल राम को याद दिलाता है राम मुक्ति देता है दूसरे वचन में राम की याद तो केवल शुरुआत है और गुरु की याद यात्रा का अंत पहले में लगता है गुरु प्रारंभ राम पूर्णता दूसरे में लगता है राम प्रारंभ गुरु पूर्णता ये सुमिरन सुमरन के भेद के कारण फर्क पड़ रहा है जब तुम परमात्मा को याद करना शुरू करोगे बिना गुरु के हरि सुमरह सोवार है तो तुमने यात्रा का प्रारंभ किया तुम गुरु भी कैसे खोजोगे अगर तुम हरि की याद ना करो ऐसी ही जुड़ी हैं ये बातें जैसे अंडा मुर्गी जुड़े कोई पूछे अंडा पहले कि मुर्गी पहले तो बड़ी मुश्किल हो जाती तय करना संभव नहीं होता है अंडा कहो पहले तो अर्चना आती है कि बिना मुर्गी के अंडा रखा किसने होगा मुर्गी कहो पहले तो अर्चना आती है कि मुर्गी बिना अंडे के हुई कैसे होगी मुर्गी के पहले अंडा है अंडे के पहले मुर्गी है असल में दोनों को दो करके देखने में ही उपद्रव हो गया है मुर्गी और अंडा दो नहीं है अंडा मुर्गी की एक स्थिति है और मुर्गी अंडे की एक स्थिति है जैसे तुम्हारा बचपन और तुम्हारी जवानी दो चीजें नहीं एक की ही दो स्थितियां हैं ऐसे ही मुर्गा मुर्गी या अंडा एक ही जीवन यात्रा के दो चरण है तो पहले तो तुम गुरु ही क्यों खोजोगे अगर राम का स्मरण ना हो अगर परमात्मा नहीं खोजना है तो गुरु किस लिए खोजना है आदमी बीमार होता है स्वास्थ्य खोजना चाहता है तो डॉक्टर के पास जाता है जब आदमी को ईश्वर का अभाव खलने लगता जीवन में कि तो उसके बिना सब अंधेरा है सब खाली खाली रिक्त उसके बिना सब बेस्वाथ तिक्त कड़वा उसके बिना जीवन में कोई रसधार बहती नहीं मालूम पड़ती कोई गीत नहीं जगता कोई नृत्य पैदा नहीं होता जीवन एक बोझ मालूम पड़ता है तो परमात्मा की याद आनी शुरू होती तो आदमी पूछता है जीवन का अर्थ क्या है किसने बनाया क्यों बनाया हम किस तरफ जा रहे हैं यह जीवन का कारवां आखिर कहां पूरा होगा कौन सी मंजिल है कहां मुकाम है ऐसी जिज्ञासा उठती है तो तुम गुरु की तलाश करते हो गुरु की तलाश के पहले तुम परमात्मा का स्मरण करते हो स्मरण नाम मात्र का स्मरण क्योंकि अभी तो परमात्मा को जानते नहीं तो स्मरण कैसे करोगे स्मरण तो उसी का हो सकता है जिसे हमने जाना हो जिससे हमने प्यार किया हो जिससे हमारी कुछ स्मृति जुड़ी हो जिससे हमारा कोई अनुभव का संबंध बना हो उसकी ही याद करोगे अभी परमात्मा का तो पता ही नहीं तो याद कैसे करोगे ये तो, तो नाम मात्र की याद है इतना ही पता चल रहा है कि जो जीवन है हमारा वो व्यर्थ है सार्थकता की खोज कर रहे हैं जैसा जीवन अभी तक जिया है उसमें सार नहीं मालूम पड़ता तो कोई और जीवन की शैली मिल जाए इसकी खोज में निकले है भी ऐसी जीवन की शैली या नहीं इसका कुछ पक्का नहीं अभी तुम परमात्मा की याद नाम मात्र को करोगे तुम कहोगे प्रभु की खोज तुम्हारा प्रभु बहुत सार्थक नहीं होगा सिर्फ अभाव उसकी परिभाषा होगा तुम्हें जिन जिन चीजों की कमी मालूम पड़ती आनंद नहीं जीवन में रस नहीं जीवन में ज्योति नहीं जीवन में तो तुम्हारे प्रभु में यही चीजें होंगी सब ज्योति होगी आनंद होगा रस होगा सच्चिदानंद, इसलिए हम परमात्मा को कहते इन तीन चीज की कमी आदमी को मालूम पड़ती सत्य की चित्त की आनंद की तो हम इन तीन को परमात्मा में रख कर सोचते हैं कि कहीं कोई जगह होगी कोई पड़ाव होगा मुकाम होगा जहां ये सब मिल जाएगा जो मुझे अभी नहीं मिला तुम परमात्मा की याद करते मगर अभी याद क्या होगी अभी प्यारे को देखा भी नहीं अभी उसकी कोई शक्ल का भी पता नहीं सूरत का भी पता नहीं उसके नाक्स नक्श का भी पता नहीं उसके नाम का भी पता नहीं अभी किस दिशा में उसको खोजने चले ये भी पता नहीं अभी है भी या नहीं ये भी पता नहीं अभी इतना ही पता है कि भीतर एक अनजाने सी प्यास उठ रही है जिसका कोई साफ साफ रूप नहीं एक अराजक प्यास उठ रही है कुछ हो रहा है भीतर लेकिन अभी निदान नहीं हुआ निदान के लिए ही तो गुरु के पास जाओगे गुरु के चरणों में सिद्ध रखोगे और कहोगे कि जो मेरा जीवन है वो व्यर्थ मालूम हो रहा है और सार्थक कैसा जीवन हो इसका मुझे पता नहीं अगर सार्थक कोई जीवन हो सकता हो तो मुझे दिशा दें मार्ग दें निर्देश दें मैं तैयार हूं चलने को खतरे उठाने को कीमत चुकाने को कसौटी पे कसे जाने को मैं तैयार हरी सुमर सुवार है इस दूसरे सूत्र में हरि के उसी स्मरण को कबीर ने कहा है कि जो प्रभु की खोज में निकलेगा याद करेगा परमात्मा की यह तो यात्रा का प्रारंभ हुआ गुरु सुमर सुपार फिर ये हरि को ही बैठे बैठे सुमरते रहे जिसकी तुमसे कोई पहचान नहीं मुलाकात नहीं साक्षात्कार नहीं इसी हरी को बैठे बैठे गुनगुनाते रहे तो कहीं ना पहुंचोगे ये तो प्रारंभ ही था यही मत रुक जाना यह तो पहला कदम था यह तो पहली सीढ़ी थी अब उसको खोजो जिसको मिल गया हो अब उसके पास जाओ जिसने पा लिया हो अब उसकी आंखों में झांको जिसकी आंखों में बसा हो अब उसके पास बैठो जहां फूल खिला है और जहां सुगंध फैल रही वहीं यात्रा की पूर्णता होगी इसलिए कहते कबीर हरि सुमरह सो सु वार है गुरु सुमरह सो सु पार और पहला वचन गलत नहीं गुरु को सुमरने से पार क्यों हो जाओगे क्योंकि जब गुरु का स्मरण करोगे और गुरु के पास बैठोगे गुरु का सत्संग करोगे साध संगत होगी तभी तुम पाओगे यो है दाता मुक्ति का वो सुमरा बे नाम गुरु के पास बैठ बैठ के ही हरि का ठीक स्मरण शुरू होगा और हरि का ठीक स्मरण हो जाए तो हरि ही एक दिन मुक्ति का दाता है गुरु तुम्हें पार कर देगा क्योंकि गुरु वहां तक पहुंचा देगा जहां तक जरा जरूरी है ताकि प्रभु का प्रसाद मिल जाए गुरु तुम्हें पात्र बना देगा प्रभु की वर्षा होगी तो तुम भर जाओगे तो हरि के दो तरह के स्मरण है इसलिए ये दो पद हैं विरोध कुछ भी नहीं अलग अलग लोगों से कहे होंगे कबीर ने पहला पद तो उनसे कहा होगा जो गुरु के पास आ गए जिन्हें गुरु मिल गया है पहला पद तो कबीर ने अपने साधुओं से कहा होगा कहा होगा मेरो संगी दोजन, एक वैष्णव एक राम यो है दाता मुक्ति का वो सुमरा विना ये तो साधुओं से कहा होगा सुनो भाई साधु अपने शिष्यों से कहा होगा जिनको गुरु तो मिल ही चुका है अब उनको यह बात कही जा सकती है कि गुरु तो सिर्फ याद दिलाने वाला है संकेत मात्र असली घटना तो परमात्मा के प्रसाद से घटेगी मैं तुम्हें तो वहां तक ले चलूंगा जहां तक मनुष्य का पहुंचना जरूरी है उसके बाद फिर जाने की जरूरत नहीं फिर परमात्मा ले लेता है ऐसा ही समझो कि छत से तुम कूदना चाहते हो जब तक नहीं कूद हो तब तक छत पर कूद गए एक बार तो कूनने के बाद फिर क्या करना पड़ता फिर कुछ नहीं करना पड़ता फिर तो जमीन की कशिश खींच लेती ऐसा थोड़ी कि कूदने के बाद तुम्हें कोशिश करते रहना पड़ती कि मैं तो गया अब जमीन तक कैसे पहुंचो इसकी फिर तुम फिक्र छोड़ो फिर जमीन ही फिक्र कर लेगी ऐसी ही घटना है गुरु तुम्हें राम की ठीक ठीक याद दिला देता है छलांग लग जाती कूद गए तुम फिर तो राम ही खींच लेता है उससे बड़ी कशिश और कहां उससे बड़ा आकर्षण और कहां उससे बड़ा गुरुत्वाकर्षण और कहां वही तो ग्रेविटेशन है वो तो खींच लेगा हां जब तक तुम अटके हो अपने अहंकार में और छलांग नहीं लगाई तब तक अटके हो एक जहाज पर ऐसा हुआ एक स्त्री गिर पड़ी सारे यात्री डेक पर इकट्ठे हो गए और स्त्री डूब रही और स्त्री चिल्ला रही लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि कोई कूंजा जाए एक बूढ़े धनी ने कहा कि लाख रुपए दूंगा कोई भी कूंजा जाए और बचा ले सभी लोगों ने देखा कि एकदम से मुला नसरुद्दीन कूदा स्त्री को बचा के बाहर लाया जब ऊपर आया तो लोग फूल मालाएं उसके गले में डाले और उस बूढ़े ने लाख रुपए का चेक दिया मुला ने का चेक रखे यह बताओ मुझे धक्का किसने दिया वो कुछ अपने से नहीं कूदा था किसी ने धक्का दे दिया था वो देख रहा था झुक के एक दफा धक्का लग जाए गुरु धक्का ही दे सकता है एक दफा धक्का लग जाए पहुंच जाओगे काम खुद कर लेगी पहला वचन कबीर ने कहा होगा साधुओं से मेरो संगीत दोन एक वैष्णव एक राम प्यारा वचन यो है दाता मुक्ति का वो सुमराव नाम परमात्मा ही है देने वाला मुक्ति का लेकिन वह मुक्ति तभी मिलेगी जब गुरु ने नाम सुमरा दिया हो दूसरा वचन कबीर ने कहा होगा उनसे जो गुरु के बिना ही हरि को जप रहे जो साधक नहीं है साधु नहीं है जिन्होंने जीवन को दांव पर लगाया नहीं जिन्होंने किसी गुरु से दोस्ती नहीं की है जो बड़े अहंकारी हैं, जो किसी के चरणों में झुकना ना चाहेंगे जो शिष्य बनने में अड़चन पाते हैं कहते हम अपना खुद कर लेंगे गीता पढ़ लेंगे गुरु ग्रंथ पढ़ लेंगे बाइबिल पढ़ लेंगे हम अपना खुद कर लेंगे शास्त्र तो रखे हैं अब और गुरु को क्या खोजना है हम अपना पढ़ लेंगे शास्त्र खुद बैठ के स्मरण कर लेंगे कबीर ने इनसे कहा होगा हरि सुमरह सुवार है कहा होगा कि हरि की याद करना तो केवल यात्रा का प्रारंभ है इसमें भटक मच जाना गुरु सुमरह सुपार जो गुरु को सुमरेगा वही पार होगा ये दो विभिन्न तरह के पात्रों से कहे गए वचन है इनमें विरोधाभास नहीं और सदगुरुओं के वचन जब तुम पढ़ने चलो कभी विरोधाभास पाओ तो याद रखना विरोधाभास हो ही नहीं सकता अगर दिखता हो तो तुम्हारी ही कहीं कुछ भूल चूक होगी खोजबिन करोगे तो तुम पाओगे कि कहीं ना कहीं रास्ता मिल गया संगति बैठ गई गुरुओं ने जो वचन कहे अलग अलग लोगों से कहे हैं अलग अलग स्थितियों में कहे हैं किसी आदमी को एक बीमारी है उसके लिए एक दवा है किसी आदमी को दूसरी बीमारी है उसके लिए वही दवा नहीं और जो एक के लिए दवा है दूसरे के लिए जहर हो जाएगी और जो एक के लिए जहर है दूसरे के लिए दवा हो जाता है तो गुरु तो ऐसा समझो कि जैसे तुम दवा की दुकान पर जाते हो तुम्हारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है केमिस्ट तुम्हें जल्दी से दवा करके तैयार दे देता है दूसरे को दूसरी दवा करके तैयार देता है तो तुम झगड़ा नहीं करते तुम ये नहीं कहते कि ये मामला क्या है मुझे लाल रंग की दवा दे दी इसे हरे रंग की दवा दे दी तुम जानते हो तुम्हारी बीमारी अलग है इसकी बीमारी अलग है ऐसे ही सदगुरुओं के वचन है वो दवाएं हैं औषधियां हैं पहली औषधि दी गई है शिष्य को क्यों शिष्य को दी गई है क्योंकि शिष्य के साथ एक खतरा है कहीं वो गुरु को जरूरत से ज्यादा ना पकड़ ले कहीं ऐसा ना हो कि गुरु को ही पकड़ ले और भगवान को भूल ही जाए शिष्य के साथ ये खतरा है ही क्योंकि गुरु पकड़ में आता है भगवान तो पकड़ में आते नहीं गुरु से मोह लग जाता है भगवान तो अदृश्य गुरु दृश्य गुरु देह में है भगवान तो विराट में गुरु से मोह लग जाता है ममता लग जाती मेरे तेरे का भाव जुड़ जाता है गुरु से अहंकार का संबंध बन जाता मेरा गुरु तो मेरे मैं को मजबूत करने लगता है तो शिष्यों को समझाया कबीर ने यो है दाता मुकती का वो सुमरा बे नाम कहा कि गुरु तो सिर्फ स्मरण करवाता परमात्मा का अब इसी में मत रोके रह जाना गुरु से सीख लो और चलो गुरु की सुनो और चलो गुरु का उपयोग कर लो गुरु का सेतु बना लो और उस पार जाओ जाना परमात्मा ने मुक्ति तो वहीं घटेगी ये शिष्यों से कहा लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शिष्य बने ही नहीं जो अपने अहंकार को पकड़े बैठे जिनके अहंकार के कारण वो किसी गुरु के पास झुक नहीं सकते ऐसे लोग मुर्दा गुरुओं के पास बैठे रहते हैं मुर्दा गुरु का कोई मतलब नहीं होता अगर बुद्ध जिंदा हो तो वे ना जाएंगे जब बुद्ध मर जाएंगे तब उनकी दम्भपत को पढ़ेंगे किताब को पढ़ेंगे मुर्दा गुरु के साथ एक सुविधा है तुम्हारा जो मन वैसी व्याख्या कर लो जो अर्थ निकालना हो निकाल लो मुर्दा गुरु बीच में आके कह नहीं सकता कि तुम क्या कर रहे हो सिंहमन फ्रायड के जीवन में एक लेख है जब बूढ़ा हो गया फ्रायड तो मनोविज्ञानिकों की उसके खास खास शिष्यों को उसने एक बैठक बुलाई शायद दो चार महीने और जिएगा कि अब कुछ पक्का नहीं उसे शक होने लगा है कि जाने के दिन करीब आ गए तो उसने अपने खास शिष्यों को बुलाया तो उनसे आखिरी बार मिल ले। उसके शिष्य सारी दुनिया में फैले थे उसने बड़ा भारी आंदोलन चलाया मनोविश्लेषण का शिष्य आए भी कोई तीस खास खास आदमी उसने बुलाए थे वे आए सांझ को उन्होंने फ्लाइट के साथ भोजन लिया और भोजन के बाद जब वो गपशप कर रहे थे तो फ्राइड चुपचाप बैठा सुनता रहा उन सब में बड़ा विवाद मच गया विवाद इस बात में मच गया कि फ्राइड के किसी कथन में ऐसा कहा है कि वैसा कहा है यह कहा है कि वह कहा है अलग अलग व्याख्याएं होने लगे तीस लोग थे तो तीस व्याख्याएं और उनमें बड़ा विवाद छिड़ गया और फ्राइड सुनता रहा घंटे पर फिर उसने जोर से टेबल बजाई और उसने कहा मैं अभी जिंदा हूं मुझसे नहीं पूछते वो तो जिंदा बैठा है तुम लड़े जा रहे हो तुम विवाद कर रहे हो कि फ्राइड का अर्थ क्या है और फ्राइड जिंदा है उसने कहा मैं भी जिंदा हूं इतनी जल्दी तो ना करो जब मैं मर जाऊं तब तुम विवाद कर लेना अभी तो मैं मौजूद था तुम्हें किसी को भी नहीं सूझा कि इस बूढ़े को पूछ ले कि इसका मतलब क्या है मेरे मरने के बाद क्या हालत होगी फ्राइड ने कहा बुद्ध के मरने के बाद क्या हालत हुई बौद्धों के 25 संप्रदाय हो गए महावीर के मरने के बाद क्या हालत हुई कितने ही संप्रदाय फैल गए मोहम्मद के मरने के बाद जीसस के मरने के बाद संप्रदाय का मतलब क्या होता है व्याख्या करने में लोग स्वतंत्र हो गए जिसको जैसी व्याख्या करनी हो वैसी व्याख्या करें। अब महावीर बीच में आके कहना सकेंगे कि यह गलत है कि मैंने ऐसा कभी कहा नहीं या मैंने कुछ और कहा था मुर्दा गुरु के तुम मालिक हो जाते हो जिंदा गुरु तुम्हारा मालिक होता है और अहंकार किसी को अपना मालिक नहीं बनाना चाहता तो दूसरा वचन उनसे कहा है जो अपने अहंकार में अटके पहला वचन उनसे कहा है जो गुरु में अटक सकते पहला वचन उनसे कहा जो गुरु में अटक सकते हैं वे अटके नहीं उनको याद दिलाई कि गुरु से ही मुक्ति नहीं मिल जाएगी गुरु तो याद दिला देगा इशारा कर देगा फिर यात्रा करनी होगी मुक्ति तो परमात्मा से मिलेगी दूसरी याद उन्हें दिलाई कि इसका मतलब यह मत समझ लेना कि गुरु की कोई जरूरत नहीं गुरु के बिना इशारा कौन करेगा इसलिए कहा हरि सुमरह सो वार है गुरु सुमरह सुपार गुरु की सारी चेष्टा यही है कि पहले उसके पास आओ ताकि संसार से दूर हो जाओ और फिर उसकी चेष्टा होती है मुझसे दूर हो जाओ ताकि परमात्मा के पास हो जाओ इस फर्क को ख्याल में ले लेना संसार से दूर करने में गुरु अनिवार्य है और फिर परमात्मा के पास भेजना हो तो तुम्हें धक्का देने लगेगा जब तुम परमात्मा की तरफ जाओ मुझ में उलझ के मत बैठ जाओ मैं तो साधन था एक उसका तुमने उपयोग कर लिया अब साधन न अटको मत मैं तो मार्ग था मैं मंजिल नहीं हूं इसलिए ये दो वचन